इसमें हम लोग चतुर्थ रात शांति प्रकरण में इकतालीसवें का देख लिए थे आज बयालीसवें कारिका टीका में सिद्धांति ने कह दिया कि कार्य कारण भाव स्वप्न जागृत में है ही नहीं तो कहीं भी कार्य कारण भाव इस प्रकार की नहीं है तत्वृष्ट कार्यकार जन्मादिूत्र प्रमुख सूत्र जगत कारण ब्रह्म सूत्रितिसे है तो सिद्धांत ऐसे कह दिया पूर्वपक्ष कह रहा है अगर कार्यकारण अप्रसिद्ध कहेंगे तो ब्रह्मसूत्र का द्वितीय सूत्र है जन्माद अस्य जगत जन्मादि आदि कहने से जन्म स्थिति लय प्रलय अस्य अस्य जगत इस जगत का जन्माद्यत जिससे होता है ये जगत की उत्पत्ति जिससे होती है जगत का स्थिति जिसमें है और जगत का लय जिसमें है वो ब्रह्मा तो जगत की उत्पत्ति ये ब्रह्म से होता है ऐसे कहा गया जन्मादि सूत्र प्रमुखी आदि कहने से और भी सूत्र है प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात ऐसे और भी सूत्र हैं है आकाशस्थलिंगात अतएव प्राण ऐसे बहुत सारे सूत्र है जहाँ से कहा जहाँ कहा जाता है कि इससे जन्म होता है तो प्राण से ये जगत की सृष्टि हुआ आकाश की सृष्टि हुआ इसलिए प्राण ब्रह्म ही है आकाश से जगत की सृष्टि हुआ सारे भूतों का सृष्टि हुआ तो इसलिए आकाश ब्रह्म ही है इस प्रकार से सृष्टि का इतना कथन आया है आप कहते हैं कि कहीं कार्य कारण भाव नहीं है तो ये जो जन्मादि सूत्र प्रमुखे ही सूत्र ही जन्मादि सूत्र प्रमुख है जो सूत्र में उनके द्वारा जगत कारणम ब्रह्म सूत्रितम इति आशंक जगत का कारण ब्रह्म है ऐसा कहा गया है ऐसा आशंका करके उतर देते हैं, अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि शास्त्र ही कहता है कि जगत का कारण ब्रह्म है कारण अर्थाफ कार्य कारण भाव है आप कैसे निषेध करते हैं इसका उत्तर देते हैं इकतालीस हो गया था ना कल अच्छा ठीक है उपलब्धात समाचारा, समाचारा दस्ती वस्तुत्ववादी तो नाम जाति स्तु देशिता बुद्धि रजा तेस्त्रशता उपलचारा अस्थवादीन अजाते सदा त्रसता बुद्धेस्तु जातिशिता उपलब्धात समाचारात अस्ति अस्थि तो वादिनम् उपलम्भ हो रहा है वस्तु दिख रहा है और समाचारात ये वस्तु सब ऐसे है इसलिए शास्त्र को जानने वाले लोग ठीक ठीक आचरण करते हैं वर्ण आश्रम के अनुसार जैसे जैसे आचरण होना चाहिए शास्त्र को जो लोग जानते हैं वेद को जानते हैं वेद प्रमाण है जानते हैं उनका आचरण ठीक ऐसे ऐसे होता है अगर ये सब जगत नहीं होगा उनका आचरण ऐसा कैसे होगा तो सब तो कुछ तो नहीं है इसलिए कुछ ना कुछ करें इस प्रकार होता तो उपलम्बात समाचारात वर्णाश्रम के अनुकूल वर्णाश्रम के अनुसार जो आचरण करते है तो ये और वस्तुतोवादी नाम जो कहते हैं कि पदार्थ वास्तव में है अस्ति अस्ति अर्थात द्वैतम अस्ति जगत अस्ति इस प्रकार की कहते हैं कौन कहते हैं कि वस्तुतोवादी वास्तव जगत वास्तव है वास्तव है तो अस्ति द्वैतम अस्ति जगत और जगत वस्तु है वस्तुतोवादी नाम ये क्यों कहते हैं उपलब्बा समाचार दो हेतु दे दिया जगत की उपलब्धि होती है और जगत वास्तव होने से ही आचरण सब लोग ठीक ठीक करते हैं शास्त्र के अनुसार तो इसी प्रकार जो लोग कहते हैं मतलब सिद्धांत यहाँ कहता है की वस्तुत्ववादी तो लोग जो जगत अवस्थि कहते हैं क्यों कहते हैं कि तो उपलम्ब होता है और समाचार होता है यही दो लोग हेतु देते हैं तो ये लोग अभी जगत को वस्तु मानते है वास्तव मानते हैं तो इसीलिए ज्ञानी लोग उनके लिए ये बात कहे हैं कि जगत की उत्पत्ति होती है क्योंकि वो जगत को वास्तव मानते हैं जो जगत को एकदम बिल्कुल वास्तव व मानता है उसको आप बिल्कुल औजाति कह देंगे अर्थात जगत की उत्पत्ति कभी हुई नहीं है तो वो क्या करेगा आपकी तरफ ऐसा करके चल देगा और सुनेगा नहीं पहले वो जो मानता है आपको उसी को बता देना पड़ेगा ऐसे ऐसे बातें वो कहेगा हाँ बिल्कुल ऐसे है उसको थोड़ा विश्वास होगा विश्वास होने के बाद फिर धीरे धीरे पिलाना आगे कहते ना जिसको भी ये कहते ना जो शत्रु वाले होते हैं जिसको अगर ये विषय देकर के अगर मारना होता है उसको कैसा करते हैं पहले उसके साथ मित्रता करेंगे फिर वो विश्वास करेगा विश्वास करने से फिर धीरे धीरे इसी प्रकार की जातिस्तु देशिता के लिए? अजाते सदा त्रसता जगत हुई नहीं है ऐसे प्रकार जो लोग मानते हैं उनको कहेंगे जगत है तो उनको भयंकर भय होगा अजाति को भय करने वाला अजाति अर्थात तो अजन्म अजन्म अर्थात जगत की जन्म हुआ ही नहीं इसी प्रकार से जो लोग मानते हैं मतलब ऐसे अगर कह देंगे तो उससे उनको भय होगा और जाते हैं पंचमी उससे त्रशताम भय करने वाले और कितने कब भय करते हैं है सदा जगत को इतना सत्य मानते हैं कि जगत नहीं है कहने से उनको महाभय होगा इसलिए उनके लिए बुद्धे ही ज्ञानी भी ज्ञानियों के द्वारा जाती जगत की उत्पत्ति कही गई है क्यूँ कहा गया है उपायत्व क्योंकि जो जहाँ खड़ा है उसको वहीं से चलाना है और जो खड़ा है पहाड़ के नीचे उसको आप चलाना आरंभ करेंगे पहाड़ से ऊपर से तो कैसे होगा इसलिए जो जहाँ खड़ा है जो जगत को सत्य मान करके खड़ा है उसको वहीं से चलाना पड़ेगा बताना पड़ेगा पहले अगर कुछ नहीं थे जगत कहाँ से आया उसको कहेंगे पहले ब्रह्म था ब्रह्म से आकाश आया आकाश से वायु तेज जल पृथ्वी फिर ये पांच सब मिले मिल करके ये सब जगत बना तो अच्छा ऐसे आया तो भी उसको विश्वास होगा इसलिए ये जन्म कहा गया है तो जैसे ये आया है ब्रह्म से ऐसे वापस लेके ब्रह्म में रख दीजिए आप मुक्त हो जाओगे तो इसलिए जो लोग आजादी को जगत की उत्पत्ति को मतलब जगत की उत्पत्ति नहीं हुआ है ऐसा कहने से भय करते हैं उनके लिए जगत की उत्पत्ति कहा गया और जो लोग जगत की उत्पत्ति नहीं है कहने से उनको कोई भय नहीं है उनके लिए ये वाक्य नहीं है वो कहेंगे हाँ जगत नहीं है ऐसे दिखता है जैसे रज्जु में पर दिखता है ऐसे दिखता है वास्तव तो नहीं है तो इसलिए शास्त्र में कौन सा अंश किसके लिए है ये भी जानना बहुत जरूरी है नहीं तो जिसके लिए हम अधिकारी नहीं है योग्य, योग्य नहीं है वो हम करने लगेंगे जैसे कहते ना हाथी ये जो बट वृक्ष का मोटा मोटा ये जो होता है उसको चबा ले सकता है और बकरी कहेगा वो करता है हम क्यों नहीं करेगा तो बकरी तो उसका सारे दांत निकल जाएंगे तो इसी प्रकार की अर्थात जो अविवेकी है जो शास्त्र का विचार नहीं कर पाते हैं उनके लिए जगत सत्य ऐसे कहा गया अजाते सदा त्रसता जाति देशिता अजा से सर्वदा भय करने वालों के लिए ज्ञानी लोग ये जगत की उत्पत्ति कहे हैं क्यों उपायत्वेन पहले एक श्लोक आया था मृल्लोहाफुलिंगाद्ये सृष्टि चोदिता उपाय नास्ति नास्त कथंचन कहीं कहा गया है मृत छांद के उप में आया यथा सोमृत पिंडतम और वहां आगे लोहो नखर निका न कहा करके लोहो और विस्फुलिंग मुंडक उपनिषद में आया तो इसी ब्रह्म से सारे ये प्रजा निकलते हैं जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलता है इस प्रकार से सृष्टि सब कहीं अलग अलग कहा गया तो ये जो बन्नी से जो चिंगारी निकलते हैं पहले एक निकलता है फिर आगे द्वितीय आगे तृतीय ऐसा होता है वो युगप एक साथ हजार निकाल सकते हैं और किंतु जब हम कहेंगे कि एक मिट्टी का पिंड है उससे कपाल बनेगा उस कपाल से एक घट बनेगा वो घट में फिर ये रंग आएगा ये सब क्रम से होगा जिसमें मिट्टी का पिंड है उस समय आप रंग नहीं कर दे पाएंगे पिंडे से कपाल बनेगा उसे घटे ये क्रम से चलेगा इसी प्रकार के कहीं कहा गया कि ब्रह्म से आकाश आकाश से वायु भाई। वायु से क्रम होगा कहीं कहा, कहा गया युगपत सब हो जाता है तो ये अलग अलग प्रकार की कहा गया इसे संशय होता है जो नाना प्रकार से दिखेगा उसमें संशय होगा संशय होने से इसलिए कहा जाता है कि उसमें कोई मतलब नहीं है सृष्टि में कोई मतलब नहीं है इसलिए कही अलग, अलग अलग प्रकार से कहा गया तो ये उपाय सुबतारा ये सभी को युगपद एक साथ सृष्टि हो गया ग्रहण नहीं होगा सभी को क्रमों से होता है ऐसे ग्रहण नहीं होगा जो लोग उत्पन्न चित्त होंगे अधिक बुद्धिमान होंगे वो लोग विश्वास कर लेंगे एक साथ सब हो जाता है और जो लोग थोड़ा कम बुद्धि वाले होंगे उनको कहा जाएगा इससे ये इससे ये एक एक चलता है तो इसी प्रकार की जिसको जैसे आवश्यक है कहा गया उपाय शो ये तो उपाय कहने के लिए तो इसलिए उपाय अलग अलग हो सकता है तो किंतु वो स्थान तो मतलब प्राप्तव्य जो है वो तो एक है ठीक टीका में अभिवेकी नाम विवेक उपायत्व ना, कार्य करणत्म उपेत्य सूत्रकार प्रवृत्ति अभिवेकियों का अभिवेकी अर्थात शास्त्र जो लोग विचार नहीं किए हैं अथवा नहीं कर पा रहे है उनका विवेक उपायत्व कैसे उनका विवेक होगा उसके लिए कार्य उपेत्य स्वीकृत्य वास्तव कारण, कारण तो कार्य कारण नहीं है किंतु अभिवेकियों के लिए कार्य कारण को स्वीकार करके सूत्रकार ने ये बात कहा है वास्तव तो नहीं है किंतु इस प्रकार की मान करके जैसे बच्चों को कहानी कहा जाता है तो इसी प्रकार की है श्लोकाक्षराणी ब्याचस्टे ब्याचस्ट का कर्ता कौन हो जाएगा श्लोक में जो अक्षर है अभी तात्पर्य तो हैं योपे बुद्धेर अद्वैतवादी जातीर देशिता उपदिष्टा नई ही अर्थात ज्ञानियों के द्वारा जो अजाति जगत की उत्पत्ति नहीं होता है ऐसा देशिता देशिता अर्थात उपदिष्टा श्लोको का तृतीय पद में दिया बुद्धेर जातिस्तु देशिता बुद्धे कहते तो हैं भी ज्ञानी जाति जाति अर्थात उत्पत्ति जगत की देशिता देशिता का अर्थ उपदिष्टा क्यों कहे है कहते उपलम्बा समाचार उपलब्धनम उपलम्ब उपलम्बनम उपलम्ब तो उपलम्ब तो तो में गय हुआ किस अर्थ में हुआ भावो में इसलिए उपलम्भन लिफ्ट करके दिखाते हैं उपलम्ब धातु क्या होगा वहाँ लव धातु तो लव धातु से जब घय कर देंगे हो जाएगा धातु से करने से लाभ होना चाहिए किंतु लंबो हुआ सूत्र है लभेश उसे नुम हो जाता है ये लोगों में भी है भंजेश्ची लवे ऐसा है उपलम्ब उपलम्ब अर्थात अनुभव होना उपलब्धेर उपलब्धि होती है और समाचारत, समाचारत का अर्थ तो कहते हैं वर्णाश्रमादि धर्म समाचार वर्णाश्रमादि धर्म का सम्यक आचरण करते हैं अगर कार्य कारण भाव नहीं है कोई भी सम्यक नहीं करेगा अरे तो कुछ तो नहीं है जैसा है ऐसा कर दो तो कहते हैं ये सब सम्यक आचरण करते हैं ताभ्याम हेतुभ्याम अस्ति वस्तुवादीना तो ये दोनों हेतु के चलते अस्ति अस्ति अस्था अस्ति अस्का कहते हैं कि अस्ति तो अस्ति वस्तुभाव वस्तुभाव वस्तुभाव है टीका में कहते हैं अस्ति वस्तुभाव द्वैत इति हे वस्तु भाव अर्थात वास्तवत्व शाक नव टिप्पणी पार्थिव अस्ति ऐसा कहते हैं से में अस्ति वस्तुभाव इति एवं वदनशीला ऐसे कहने का जिनका स्वभाव है अर्थात ये जगत है ऐसा कहना जिनका स्वभाव है तो क्यों कहते हैं कहते दृढ़ आग्रह बताम ये जगत में उनका आग्रह बहुत दृढ़ है ऐसे ही जगत होना चाहिए हम ऐसे करने से ऐसे होगा तो तो कहते हैं वो बिल्कुल अविवेकी है उनके लिए क्यों कहना है एकदम जिनको कुछ भी पता नहीं है उनके लिए आप इसको क्यों कहना है ये तो ऊंचा बात है कहते हैं श्रद्धा धाना उनको बात तो पता नहीं है किंतु अंदर में श्रद्धा है बताने वाला मतलब सुनने वाला का बुद्धि को ज्यादा नहीं देखता उसका श्रद्धा को ज्यादा देखता है श्रद्धा है तो बात ग्रहण हो जाएगा तब तो कहने वाला कहेगा बुद्धि है श्रद्धा नहीं है तब तो कहने वाला इतना नहीं कहेगा और बुद्धि है श्रद्धा है दोनों है वो तो कहने वाला कहेगा ही कहेगा इसलिए श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण है साधन चतुष्टय में हम कहते हैं कि सम दम उपरति तितिक्षा आगे श्रद्धा कहते हैं और बुद्धि तो विवेक अवस्था में छोड़ दिया शुरुआत में बुद्धि श्रद्धा कितने ऊपर में है ये बुद्धि सब काम करते करते करते करते जब तो थक जाता है निर्णय कर लेता है कि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है ये तो केवल संशय करेगा उल्टा पुलटा निर्णय ले लेगा तभी फिर शास्त्र में जाता है गुरु के पास जाता है कब कहते हैं बुद्धि जब शिथिल होता है ये बुद्धि जब खूब चलता है ना वो कहीं जाने नहीं देगा वो तो मैं सब कर लूंगा इस प्रकार होगा जब शिथिल होगा फिर श्रद्धा श्रद्धा अर्थात शास्त्र गुरु वाक्य से सत्य बुद्धियावधारणम फिर धीरे धीरे ग्रहण करेगा तो इसलिए यहाँ कहते हैं उनको तो पता नहीं शास्त्र के बाद किंतु श्रद्धा है उनके अंदर चार नंबर टिप्पणी सत शास्त्र श्रद्धा बताम सत शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं हाँ शास्त्र हमको पता नहीं शास्त्र पूरा क्या करता है कहता है किन्तु श्रद्धा है इस प्रकार मंद की मंद विवेकी नाम अभी उनका विवेक दृढ़ नहीं हुआ है उनके लिए अर्थो न सा देशिता जाति उनके लिए अर्थ अर्थ अर्थात अर्थ जो प्रयोजन पांच नंबर टिप्पणी दे दिया कूटस्थ अद्वितीय वस्तु रूप अर्थ विवेक दाढ़य प्रयोजकत्वना कूटस्थ अद्वितीय वस्तु यही मतलब तात्पर्य है ये वस्तु वस्तुरूप अर्थ उसका विवेक दाढ़ अर्थात दृढ़ता यही प्रयोजन है इसी के लिए अभी उनको विवेक दृढ़ नहीं है किंतु उनका विवेक दृढ़ करवाने के लिए उपायत्व सा जाती जाति जगत की उत्पत्ति उनके लिए कहा गया है टीका में कार्य कारण भाव उपेत्य जन्म, जन्म अद्वैतवादी नाम मंद विवेकेश विवेक दाढ़ाय कथम तद उपदेश सिद्धांत कह दिया कि जो की जो अविवेकी है मंद विवेकी है उनका विवेक दृढ़ करने के लिए जगत की उत्पत्ति कही गई है पूर्व पक्ष पूछता है जिनका विवेक अभी दृढ़ नहीं है उनका विवेक दृढ़ कैसे हो जाएगा जगत की उत्पत्ति कह देने से ये प्रश्न है तो उसको कहते है कार्य, कार्य कार्य कारण कारण कार्यकार को मान करके शिव शिव शिव का कृत्य कृत्य उपेत्य करता स्वीकार करके जन्म उपदिश्ता अद्वैतवादीना जगत की उत्पत्ति होती है कार्य कारण है ऐसा कहने वाले जो अद्वैतवादी ज्ञानी लोग क्यों कहते हैं मंद विवेकी विवेक दाढ़ उपाय थे जिनका अभी विवेक दृढ़ नहीं हुआ है उनका विवेक दृढ़ करने के लिए विवेक दृढ़ होने का उपाय रूप से ऐसे कहा गया अभी पूछता है कि कथम तद उपदेश ये तद अर्थात जाति आठ नंबर टिप्पणी जाति उपदेश तो ये जन्म जगत की उत्पत्ति कहने से उनका विवेक दृढ़ कैसे हो जाएगा ये प्रश्न है उसका उत्तर देते है भाष्य में जन्म तो जन्म स्त्री वो तो अलग है अर्थात अर्थात जैसा कहा उसको ऐसा उल्टा दे दिया आप सुबह आरती में नहीं थे तो वो उसको क्या उतर देगा आप भी नहीं थे वो कहेगा मैं नहीं था तो मेरे को कैसे पता चला आपने क्यों ये सब होता है चलता है अच्छा तो, तो ताम तु भाष्य में कहते हैं तो ताम गृण तावत प्रश्न करने वाला कहता है उत्पत्ति कहने से उनका विवेक कैसे दृढ़ होगा कहते हैं कि ताम गृह तावत अर्थात ये जो जाति जन्म उत्पत्ति की बात कहा गया है तावत तावत अर्था प्रथम प्रथम उसको ग्रहण करे वहीं से वो चलेगा जगत ऐसे ऐसे उत्पत्ति हुआ है तो पहले उसको ग्रहण करे तो ये जगत का कारण कौन है ब्रह्म ये पहले उसको बुद्धि में आएगा अच्छा ये ब्रह्म से जगत उत्पत्ति होती है तो इसलिए ताम ताम जातिम गृहंतु ताबत जो मंदा है अविवेकी है प्रथम उसको ग्रहण करे तो करने के बाद क्या होगा कहते हैं आगे वेदांत का अभ्यास करेगा तो कहते हैं फिर धीरे धीरे वेदांत अभ्यास नाम तू स्वयं अज अद्वय आत्म विवेको भविष्यती थी न तो परमार्थ बुद्धिया फिर वेदांत का अभ्यास करेगा फिर स्वयं जैसे जैसे अभ्यास करेगा वैराग्य बढ़ेगा विवेक और दृढ़ होगा विवेक जितना बढ़ेगा वैराग्य उतना बढ़ेगा वैराग्य बढ़ेगा तो विवेक और बढ़ेगा तो ये सब इस प्रकार की चलेंगे चक्राकार की न ये कहता है न की अर्थात जगत में बिल्कुल सत्य तो बुद्धि है इस प्रकार मान सकता है कि जगत की उत्पत्ति जैसे कहते हैं जो लोग पुराण सुनते हैं तो वो लोग ही मानते हैं ये भगवान ये जन्म जगत का उत्पत्ति करता है किंतु वो लोग इसको मिथ्या मानते हैं क्या सत्य मानते हैं तो इस प्रकार के लिया जाएगा मान लेते हैं कि परमात्मा ये सृष्टि किया है किंतु ये सत्य है तो कुल अला बना दिया मिट्टी से और घट को बिलकुल सत्य मानेंगे ये जो सुवर्णकार होता है ये सुनक से एक बना दिया गणेश जी का मूर्ति एकदम गणेश जी बोल करके मानेगा सुवर्णकार मानेगा कि ये गणेश जी है तो, तो सोना ही है तो इसीलिए उसको तो कहा जाएगा ये गणेश जी है तो जैसे वो ग्रहण करता है ऐसे कहा जगत को सत्य मानता है यहाँ पहले कहा गया अस्थि वस्तु भाव मानते हैं वो लोग तो उसके लिए कहा गया तो अस्थि वस्तुभाव को सिद्ध करते हैं ऐसे ऐसे होकर के अस्थि वस्तु भाव हो गया जन्म उत्पत्ति कह देते है जो भाष्य में वेदांत तो अभ्यासी नाम जो लोग बिल्कुल अभिवेकी है उनको तो कुछ भी पता नहीं है तो पहले तो ये इसको ग्रहण करें, फिर वेदांत तो अभ्यासी नाम तू जब धीरे धीरे वेदांत तो अभ्यास करके वेदांत तो अभ्यासी बन जाएगा तब क्या होगा स्वयं एवं अज अद्वय आत्मा विषय विवेक को अपने आप उसको ये जो स्वयं एवं अज अज अर्थात ब्रह्म जिसका उत्पत्ति जन्म नहीं होता है न जायते अजय अद्वय द्वितीय है ही नहीं एक ही ब्रह्म है बाकी ये सब जगत कुछ है ही नहीं विषय, विषयों तो हो, आत्म तो तब तो निश्चित जाएगा केवल आत्म तत्व ही है तो इसलिए जो जाति का उपदेश किया गया न तो परमार्थ बुद्धिया ये उत्पत्ति वास्तव होती है ऐसा नहीं कहा गया वो लोग ज्ञानी लोग ऐसा नहीं कहते हैं टीका में यदा ब्रह्मण सकाशा अशेषम जगत इति अभ्युपेतम तदा तद अतिरेकेण जगत ब्रह्म निश्चितम् ये बात स्पष्ट करते हैं। अगर उसको पता चलेगा कि ब्रह्मण सकाशात क्या व्यवक्ति हो जाएगा ब्राह्मण में पंचमी ब्रह्मण सकाशात ब्रह्म से अशेषम जगत भवति ये पूरा जगत ब्रह्म से ही होता है इति तम तो जब ऐसे वो स्वीकार करेगा पहले तो कुछ भी पता नहीं था अब शास्त्र से स्वीकार करता है हाँ ये ब्रह्म से पूरा ये जगत आता है तदा तब क्या होगा तद अतिरिक वो भावा तो घट ही देखा है घर में किंतु ये घट कभी ये मिट्टी से कुलाल बनाया है वो बालक कभी नहीं देखा किंतु एक दिन देखा ये घट अच्छा ऐसे ही बनता है ये फिर आगे वो कहेगा हाँ हाँ ये घट तो मिट्टी से ही बनता है इसलिए ये घटो मिट्टी से भिन्न नहीं है तो जो ये बात जानेगा कि ये घटो ऐसे ऐसे होकर के मिट्टी से बनता है वो फिर कहेगा कि मिट्टी से अतिरिक्त तो ये घटो नहीं है एक नाम रूप और अलग आ गया किंतु है तो मिट्टी किंतु इसको पता चलना चाहिए ना जो केवल सारा जीवन घटो ही देखा है ये घटो कैसे बनता है वो पता नहीं उसको वो घटो मिट्टी है ऐसा कैसे ग्रहण करेगा इसलिए कहते हैं ब्रह्म सकाश अशत जगत माने पहले से उसको भी होगा तदा तथा तद अतिरिक्त जगत इसलिए जगत नहीं है ब्रह्म सर्वम इति निश्चित जितने मिट्टी का पात्र है सब मिट्टी ही है ऐसे निश्चित होगा और तद विषय च वेदातेषुपर्येण आलोचितु तद्यासी तद्यास प्रसाद कूटस्थ अद्वितीय वस्तु विषय विवेकदारेतीती अद्वैतवादि जातिरुपदिष्टा यहाँ तक देखेंगे तद् विषय च वेदातेसु तद विषय उसका पूर्व में क्या विशेष्य है तद्पद से किसको लेंगे ब्रह्म निश्चित इसलिए इसलिए च च वेदांत का विषय क्या है ब्रह्मु ब्रह्मु ही है ब्रह्म पौरवा पौरवा नंबर नेहना श्रुते श्रुति साम्य द्वत निषेधे तात्पर्य अवधारणा श्रुति को जब हम बार बार अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, ये सब पौर्वापर्य आलोचना कहीं एक वाक्य देख लिया उसके आधार पर कुछ निर्णय कर लिया ये सब गलत हो जाएगा इसलिए पूर्व पर पूरा प्रकरण देख करके शास्त्र को अध्ययन करते करते पौर्वापर्य न आलोचित सुनाम वेदांत का जो अभ्यास करेंगे तेम तद अभ्यास प्रसादादेव वेदांत का अभ्यास का प्रसाद से प्रसाद सामर्थ्य वेदांत का अभ्यास करने से उसे सामर्थ्य होगा जो विषय इको अणचि इकह स्थान हैत अची संहिताया विषय एक बार सुन लिया पूरा उसका याद रह जाएगा नहीं होगा हम उसको पांच बार हटते हैं फिर याद रह गया फिर आगे उसका व्यवहार करते हैं फिर आगे कोई आपको स्वप्नों से उठा करके पूछ देगा इको अणचि कहेंगे इकह स्थान यण स्यात आधा नींद होगा फिर भी कह देगा इसको कहते हैं अभ्यास हो जाना तो इसी प्रकार की अभ्यास करते करते चित्त में संस्कार होगा ये जगत मिथ्या है अभ्यास प्रसादादेव प्रसाद सामर्थ्य कूटस्थ अद्वितीय वस्तु विषय विवेक दाढ़ियम कूटस्थ अद्वितीय वस्तु दाढ़ी एक, -एक पद एक एक है कूटस्थ अद्वितीय वस्तु विषय ये बीच में वस्तु के आगे विषय बीच में खाली हो गया ना वो एक पद जोड़ दीजिए उसका कूटस्थ <कुंठस्ता> अद्वैत वस्तु विषय है जिस विवेक का कुटस्थ <कुंठस्ता> अद्वैत ब्रह्म ये ही विषय है विवेक करते हैं विवेक अर्थात तो अलग करना एक ये है एक ये है कूटस्थ अद्वैत वस्तु ब्रह्म ये नित्य है बाकी सब अनित्य है कल्पित है इस प्रकार की विवेक का दाढ़ात दृढ़ता शैचती अर्थात धातु क्या हो जाएगा सीधा किंतु तो सीधा सीधा गत्याम भुआ दि वाला वो शुरुआत वाला नहीं है वो तो सैधी होगा तो ये है आगे सीधु तो अर्थ वही है वो सीधो गत्याम ये संग्राह अर्थात तो सिद्धांत तो से अर्थात सिद्ध हो जाएगा तो वेदांत तो अभ्यास का सामर्थ्य से ही उसको अपना स्वरूप कूटस्थ है अद्वितीय है ब्रह्म है ये सिद्ध हो जाएगा जो सामर्थ्य जितना बढ़े कैसे बढ़ेगा कहते हैं अभ्यास जितना करेगा कोई तो तीन बार रटा एक स्थाने यौन से आ तो अची संहितायाम विषय तीन बार रटा हो गया बाकी किसी को बहुत बार लगता है कोई कोई तो रटने से एकदम गर्म हो जाता है छोड़ो इसको क्या रटना है ये होगा जो छोड़ देगा उसको फिर कभी हो जाएगा एक स्थान है संहितायाम विषय हो जाएगा नहीं होगा तो फिर क्या करेगा ये गर्म हो गया तो फिर क्या करेगा इसका ठंडा होने का उपाय खोजेगा ना कहेगा जाने दो, जाने दो दो तो जाने दो आगे फिर आएगा तो इसलिए इसका उपाय खोजना है कौन बताएगा जानने वाले के पास जाओ फिर ये सब अर्था तो चलना ही पड़ेगा इति अभिप्रेत्य ऐसे विचार में रख करके अद्वित वादी फिर जातिर इसको मन में रख करके कैसे अज्ञातियों का कल्याण हो इसी को मन में रख करके ज्ञानी लोग ये उपदेश किए हैं न तो द्वैत श्रुति न्याय से निरूपय अशक्य पार गृहत्वाष्टा अजातिर एवं न तो द्वैतस्य द्वैत का श्रुति से न्याय से निरूपय अशक्य परमार्थत्व गृहित्व द्वैत श्रुति से भी सिद्ध नहीं होगा न्याय से भी विचार करने से भी द्वैत सिद्ध नहीं होगा किसी भी चीज को आप विचार करेंगे कहेंगे ये इससे अलग है ना ये अलग काम करता है ये अलग काम करता है कहेंगे इसको सब तोड़ मरोड़ करके एक कर दो इसको सब एक करके एक कर दो क्या हो गया कहेंगे पृथ्वी हो गया सब दोनों पृथ्वी है तो हो गए एक कहेंगे ये तो पृथ्वी है ये जल है ना अलग है कहते पृथ्वी को जल में लय कर दीजिए कहते जल हो गया तो इसी प्रकार के कहते हैं न्याय अर्थात विचार भी करेंगे तो जो दिखता है उसका कोई स्थिति नहीं रहेगा निरूपयी तुम अशक्य निरूपण नहीं कर पाएंगे इसलिए अशक्यस्य न तू परमार्थत्म गृहत्व का आरंभ में था न तू न तो द्वैत पर गृही जातिर उपदिष्टा द्वैतवास्तव है इस प्रकार की लेकर के ज्ञानी लोग उत्पत्ति के उपदेश नहीं किए हैं इति अतः अजातिर अजाति अर्थात उत्पत्ति कहीं होती ही नहीं है चतुर्थ पादा आह चतुपाद है अजातस्त्रसता सदा इसको कहते हैं भाष्य में स्थूल बुद्धित्वाद ते ही जो लोग अजाति से भय करते हैं एकत्व कथन करने से भय होता है तो उनसे छह नंबर टिप्पणी श्रोत्रिया वेद पाठ मात्र निरता वैद्य का पारायण तो करेंगे छह घंटा कहा गया पारायण नहीं करने से घर में भोजन नहीं मिलेगा आपको तो सुबह उठकर के इतना जब करना पड़ेगा वैद्य का इतना पारायण करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो आपको दोपहर में भोजन भी नहीं दिया जाएगा ये सब जब मतलब अभी तो थोड़ा शिथिल हो गया नहीं तो ये सब बहुत कड़क है अर्थात तो आपको करना पड़ेगा बालकों के लिए होता था सब पहले मतलब जब वैदिक सभ्यता था ये सब न नात्पर्य तो तात्पर्य तात्पर्य अवगाहन नहीं करते है जो लोग उनको श्रोतिय कहा गया खाली पारायण करने से नहीं है उसका अर्थ को धीरे धीरे समझना है जो लोग किंतु तो अर्थ को नहीं जानते हैं ये हो गए एक प्रकार के खाली मंत्र का पारायण करते हैं श्लोक का पारायण करते हैं अर्थ तो कुछ नहीं समझते है उनके लिए ये जाति सत्य कहा गया और दूसरे लोग होते हैं आपात तो अर्थ अवबोधिनो अपी और अथवा कोई अर्थ को समझे हैं किंतु थोड़ा तो थोड़ा समझे हैं आपातः थोड़ा समझ लें उसका तत्व अर्थात उसका जो तात्पर्य उसको नहीं समझे शब्द को देखने से ऐसा लगता है किंतु इस शब्द का तात्पर्य क्या है वो नहीं समझते हैं जो लोग उनके लिए ये बात जगत की उत्पत्ति कही जाती है भाष्य में ते ही उनको श्रोत कहा जाता है शास्त्र को जानते हैं अर्थों को तात्पर्य को नहीं समझते हैं अनुभव नहीं है स्थूल बुद्धिवाद उनका बुद्धि अविस्थूल स्थूल है बुद्धि में स्थूलता क्या है वासना इच्छा जितना अधिक है बुद्धि उतना स्थूल है अगर इसमें भरे होंगे आप उसका अंदर में भी भरायेंगे फिर और एक स्थान है यदर में बैठे होंगे ये करना है वो करना है कहा एक स्थान अंदर हो रहा है अब चलो बाहर वो लोग अंदर जाने नहीं देंगे इसको कहते हैं बुद्धि की स्थूलता अन्य पदार्थों को जो आवश्यक पदार्थ उसको अभी घुसने नहीं देते हैं क्यों अंदर में बैठे हैं सब ये हो गया बुद्धि की होता स्थूल बुद्धि अजाते हे अजाते हे का अर्थ अजाति वस्तु न पंचमी है अजाति अर्थात अजाति वस्तु जिस वस्तु का उत्पत्ति नहीं होती है सदा त्रष्यंती त्र, दिवादी गण्य धातु है त्रसु त्रसी उद्वेग तो सर्वदा भय करते हैं ब्रह्म से सर्वदा भय करते हैं क्यों आत्मनासंग मन्यमाना अविवेकि न इत्यर्थ है आत्मनासंग मन्यमाना अगर कुछ नहीं रहेगा केवल ब्रह्म हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगा मेरा चला जाएगा तो मेरा तो बना रहना चाहिए ना तो कहीं जैसे होगा कि एक बड़ा हुआ गया गाँव में कहा गया कि जिसके पास जो है सब इसमें डाल देना बाकी कहें हम कहा से रोटी कहेंगे आपको सब यहां से मिलेगा कोई आपको एक भी चिंता करने का जरूरत नहीं आपको सब यहाँ से मिलेगा ये हुंडी में आप सब डाल दीजिए ये हुंडी कौन है कहते हैं परमात्मा शिव जी शिव जी कहते हैं आप सब हम में डाल दो हम आपका सारे कर लेगा हम किंतु तो कहते रहेंगे अरे क्या भरोसा रहने दो थोड़ा पीछे करके रख लेंगे जितना पीछे करके रख लेंगे उतने में आप बंद गए इसलिए ये सब नहीं होता है तो कहते हैं कि आत्मनाशम्य मन्यमाना सब छोड़ देंगे तो हमारा कैसा चलेगा इसलिए ना साधु कहेंगे खोलो मुट्ठी लाख की ये कहावत है हिंदी में और बंद मुट्ठी खाक की खाक का अर्थ है की वृथा बंद करके कुछ रख लिये तो जीवन वृथा हो गया खोल दो तो और रखने वाले क्या कहेंगे ये खु, खुली मुट्ठी खा खुल गया तो अब तो भिखारी हो गया बंद मुठी लाख तो ये रखने वाले को बुद्धि है किंतु तो जगत में कहीं भी देखेंगे जो भी को भी ऊपर जाता है देखेंगे उतना उसके अंदर निष्काम है क्योंकि वासना मात्र के स्थूल करेगा दबाएगा नीचे खींचेगा इसलिए खाली हो जाना है मनयमाना आत्मनाशम मनमाना अविवेकी न कहते हैं मेरा तो नाश हो जाएगा ऐसा जो मानने वाले अविवेकी टीका में तेषा विवेक उपायत्व जातिर उपदिष्टा इत उप, उपक्रम अनुकूल उनका विवेक कैसा होगा उसके लिए जाति उपदिष्टा जगत की उत्पत्ति कही गई है कहा उपक्रम में कहा गया है तो विस्फुलिंगा दे सृष्टिचोदिता था उपाय सोवताय ना भेद कथन च न केवल उपाय के लिए जगत की उत्पत्ति कही गई है कहीं कोई भेद नहीं है भाष्य में उपाय इति उत्तम ये तीन पंद्रह ये श्लोक उपाय सोवता तो वहाँ ये बात कहा गया था पूरा शास्त्र केवल उपाय है जो लक्ष्य में पहुंच जाएगा वो शास्त्र को आवश्यक नहीं है जो लक्ष्य में नहीं पहुंच करके शास्त्र को कहेगा ये तो यहाँ कहा गया ऐसा मिथ्या है <laughs> मिथ्या है नदी का इस पर खड़े रह करके कहो ये तो नौ मिथ्या है खड़े रहोगे इस तरफ तो पार होने के बाद कहना है कि नौ मिथ्या है ये बयालीसवा कार्य का उच्चारण करेंगे तैतरी ते उपनिषद में एक मंत्र है अथ उदरम अंतरम कुरुते अथ तसे भयम् भवति थोड़ा भी जो भेद ज्ञान करेगा ये तो वो है ये तो मैं हूँ ये तो मेरा है वो तो उसका है उसका भय रहेगा क्योंकि जो मेरा है वो कल छीना जाएगा क्या ये भय उसका रहेगा जो पहले से हाथ उठा के घूमता है उसको किस चीज का भय रहेगा ले जाएगा और ये भी ले जाएगा कहता ले जाओ कहते कहीं सुना था मतलब उस व्यक्ति को देखा भी है तो दूसरे लोग से सुना है उसका अंदर में बैराग्य हुआ और चला गया जंगल में और हाथ में एक पॉलीथीन था और उस पोलिथीन में कुछ दो चार पदार्थ होंगे तो जाकर के ऊंचा टीला था वहां खड़ा रहा चारे पार्सों में जंगल है और नीचे एक झरना है वो सोचा कि अच्छा ये स्थान अच्छा होगा नीचे झरना है वहां काम कर लेंगे बाकी ये स्थान में रह करके जब ध्यान करेंगे शाम को शाम को देखा वहां बैठा है कि भालू आया तो जैसे भालू आया वो पॉलिथीन हाथ में उठा लिया और जानता है कि जंगल रास्ते में वो दौड़ेगा भालू को थोड़ी तो अर्थात तो उसको क्या करेगा और बुद्धि पता नहीं चला खड़ा रहा हाथ में पॉलीथिन है भालू आया पॉलिथीन छीन करके ले लिया जैसे बंदर ले लेते हैं ले लिया चला गया उसका अंदर में एक भयानक परिवर्तन हो गया उस व्यक्ति का अंदर में फिर वो उधर ही रहा अभी उसके पास और कुछ नहीं है खाली वस्त्र है बाकी कुछ नहीं है वहां रहा तो फिर आगे उसका सब हो गया और वो वही रह गया और वहां एक घर भी बन गया बाद में बहुत बाद में एक बार गया था वहां घर भी देखा तो अर्थात तो ऐसा स्थिति परमात्मा कहते हैं भालू का रूप में ये छोड़ दो जिसके लिए आए हो ये काम का नहीं है इसको छोड़ दो तो भालू क्या <laughs> तो इसी प्रकार के कहते हैं उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्व भयम भवती थोड़ा भी भेद ज्ञान करेगा उसका भय होगा उदरम उदरम अर्थात उद अर्थात अपि यदि यदि अर, अरम, अरम अर्थात अल्पम, अर्थात अल्पम अल्प भी भेद करेगा तो भी उसको भय होगा अथ तस्य भयम इत्यादि श्रुति भो ब्रह्मी विकार नाम भय प्राप्ति ही श्रूयते ब्रह्म में जो लोग विकार देखते हैं नाना भावों को देखते हैं उनको तो भय होगा तथा तो च्रोत्रियाणी भेद नाम न अनुग्राहियता इति आसंका तो जिनको आप कह दे कि श्रोत्रिय उनको अनुभव नहीं है खाली शास्त्रों को पारायण करते हैं अथवा थोड़ा थोड़ा जानते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ज्ञानी लोग ये सृष्टि की उत्पत्ति सृष्टि कहे हैं अभी कहते हैं कि पूर्व पक्ष कहता है जो थोड़ा सा भी भय देखता है उसका तो कल्याण होगा नहीं ये आोत्रिय लोग तो बहुत भेद देखते हैं उनका कहाँ कल्याण होगा उनको क्या अनुग्रह करना है ये शंका करता है तथा चो श्रोत्रिया नाम जो श्रोतिय है पारायण करते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं वो तो भेद को देखते हैं उनका अनुग्राह्यता नहीं है उनके ऊपर अनुग्रह किया जाए नहीं है क्या लाभ है वो तो भेद देखने वाले है उत्तर देते है अजाते स्त्र शताम ते उपलब्धा बीयंती जाति दोषा न से दोष अजाते दोसप्यो भजाते स्रसतापल्भा न न्य अल्पोपी दोषो अजाते अजातेम अजा उत्पत्ति नहीं होता है ऐसा कहने से जिनको भय होता है तेसम कर्मिणाम जगत को सत्य मानने वाले उपलम्बात उनको जगत का ये द्वैत तो उपलम्ब हो रहा है इसलिए बियंती वियंती अर्थात तो विरुद्धम निश्चित निश्चि बंती जगत का उपलब्धि होने से ये वास्तव तत्व जो, जो है उसका विरुद्ध निश्चय कर लेते हैं जगत को सत्य मान लेते हैं बियंति बियंती एक नंबर टिप्पणी दे दिया विरुद्ध निश्चिन्वंती तो जगत को सत्य मान लेते हैं यही विरुद्ध कर लेते हैं क्यों उपलंब उपलम्बा समाचार उपलम्ब हो रहा है तो कहते हैं तो ये जो मान लेते हैं उनका फिर तो महान हानि हो गया कहते हैं जाति दोषो न थोड़ा थोड़ा अगर शास्त्र सुने हैं मानते हैं थोड़ा बहुत किंतु बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं ऐसा स्थिति में कहते हैं वो लोग जगत का वास्तव उत्पत्ति नहीं मानते हैं जगत उत्पत्ति होती है इस प्रकार अभी वास्तव नहीं मानते हैं थोड़ा थोड़ा सुन लिया हुए कहते हैं यद्यपि ऐसे जाति दोष न सचेते उनको आगे जगत उत्पत्ति होती है निश्चित सत्य है जगत सत्य है ये दोष अभी उनको नहीं अर्थात तो उनको परोक्ष ज्ञान हुआ है तथापि अल्प दोष भविष्यति जिसको परोक्ष ज्ञान हुआ है अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है उसका पुनर्जन्म होगा अल्प दोष होगा अजाति को त्रसताम उसका तत्व को ग्रहण करके अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि जगत में अभी थोड़ा सत्य तो बुद्धि है और जगत परमात्मा से उत्पन्न होता है वास तो वो वास्तव नहीं है ये भी थोड़ा मानते हैं अर्थात तो अभी मध्यवर्ती स्थान में आ उनका तो बहुत ज्यादा दोष नहीं है जगत का वास्तव जन्म ऐसे वो नहीं मानते हैं फिर भी उनको पुनर्जन्म होगा थोड़ा दोष तो थो होगा आगे वो चलेंगे ठीक है कहते आगे जन्म मिल जाएगा आगे कर लेंगे तो ये सब नहीं इस प्रकार के अर्थात पूरा जोर लगा करके इस बार ही चलना है आज समय हुआ पूर्णमद पूर्णमित पूर्णांद पूर्णमुदश्यसे पूर्णश पूर्णमादार पूर्णमेवशिष्यंपर